Oh. पैदा हुआ जब उसने आंख भी पूरी तरह ना खोली थी तब उसके कानों में लोरियों की आवाज गई लोरिया मां गाती थी साथ में बैठी हुई दादी नानी गाती थी आ, जब उसे जरा सा होश आया आ, तब उसने कहानियों की फरमाइश की ये कहानियां होती थी चिड़िया की तोते की राजकुमारियों की उड़ने वाले घोड़े की जिन की और फिर जब वो और बड़ा हुआ तब उसने कहानियां पढ़नी शुरू की ये कहानियाँ थी लोगों के दुखों की सुखों की कुरीतियों की जो समाज में फैली हुई थी और मोहब्बत की कहानियाँ ये कहानियाँ जो हमारे लिए लोगों ने जिन लोगों ने लिखी उनमें से उर्दू की मशहूर व मरूफ कहानीकार मोहतरमा इसमत चुगताई साहबा आज हमारे साथ हैं इसमत चुप्ताई साहबा को हम सब लोग प्यार से आपा कहते हैं और आपा के यहाँ सबको बहुत प्यार मिलता है भले ही वो नब्बे बरस का जवान हो या नौ बरस का बूढ़ा औरत हो या मर्द हो जो भी उनके हां उनकी बज्म में जाता है उसको भरपूर प्यार मिलता है आपा आज सबसे पहले तो मैं आपको अदाब करती हूं। जी के रहो शुक्रिया आपा हमें सबसे पहले अपने बचपन की बातें बताइए अपने अन्ना के चमकते हुए दाँत और उसके नाक में एक लॉन्ग चमका करती थी जी वो मैं जैसे नीचे से गोद में लेट के देखने का वो मुझे बार बार याद आता था, था कि वो चीज गई जब मैं बड़ी हो गई तो वो छोड़ के चली गई मुझे जी तो मिट्टी खाई है कभी बचपन में बहुत खाई है <laughs> एक बेचवा की लौंडिया मेरी बड़ी दोस्ती उसका नाम पुनिया था अच्छा और वो मिट्टी खाने के लिए में पेट में कुछ कीड़े पड़ जाते हैं तो बच्चे को हवस होती है या शायद मिट्टी खाने से कीड़े पड़ जाते हैं तो वो एक एक ही चमचा टूटा हुआ उससे मैं उसको भी एक दिन खिला रही दमूके लगाए पिटाई भी हुई बचपन में ऐसी ऐसी बहुत हर एक नहीं पीटता था हमारे यहाँ का ये दोस्त हर बड़े को हर छोटे को मारने का हक है जब तक के वो पलट के मारने ना लगे मैं थी, थी मारने वाला डर जाता था कौन पीटता था आपको सब पीटते थे भाई पीटते आते जाते कुछ नहीं है नहीं। आते जाते चपत मार के इधर से आ रहे हैं चपत मार रहे अरे भाई क्यों मार रहे है कुछ भी नहीं आप करके चल दिए हमारी मार पीट का बहुत थे और अरे अम्मा अम्मा के हाथ अगर पड़ जाऊं तो ख्वा मखाई मार देती थी अरे भाई क्यों मार रही हो हमने कुछ भी शराब नहीं की कल आज आई दिखी तो फिर करेगी हमने मार रही है। तो। <laughs> और जब आप छोटी थी बड़ी प्यारी लगती थी फिर भी पता नहीं इतना मारती थी तब भी अच्छी लगती थी क्योंकि हमारे अब्बा कहते थे कि तुम सब ना होते तब भी हम अपनी बेगम के सहारे जी सकते थे और अब भी तुम सब मर जाओ तो हमें उतना दुख नहीं होगा अः अम्मा बिगड़ती थी कहती वाह वाह जना हो तो पता चले तुम्हें नहीं। मैंने तो जाना मैं जानती हूं। तो बड़े मुंह भर के कह दिया तुमने तो बात हम हम लोगों जाती बचपन में जो त्यौहार मनाते थे उनकी कुछ यादें होंगी त्यौहार हमारे यहाँ के त्यौहार तो ये बकरे कटे तो मुझे बहुत बुरा लगा ईद पे अच्छा लगता था तो दिवाली वगैरह ये बड़े अच्छे त्योहार थे।, थे लेकिन आ, अम्मा उसे अब्बा ने कहा पे दिवाली कह के लिए आई सरकार कहें लक्ष्मी आती है तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी तुम्हारे क्यों आएगी मुसलमान आए उन बेचारे को क्या मालूम कौन है, कौन मुसलमान हम तो जहाँ रोशनी देखेंगे चले आएंगे अब बच्चों को अब बच्चे मेरी जान खा रहे हैं आताशबाजी मंगा के दो दिए जलाने की फिक्र में नहीं तो वो कागज की बत्तियां बना के और जला रहे हैं तो मेरे घर में तो आग लगाते ही आपके वालिक तो कलेक्टर थे ना तो घर तो तो में पार्टियाँ होती होंगी अंग्रेज आते होंगे और उस तरह की पार्टियाँ होती होंगी जैसे बंद कर दिया जाता था भाई अच्छा तो आपने कभी छत वत पे झाँक के भी नहीं देखा देखते थे कुछ लोग बैठे होते थे भी नहीं आता छोटी ना तब थी आपके बड़े भाई साहब अजीम बेग के नाम से मशहूर थे बड़ी वगैरह उन्होंने लिखे। उनके बारे में क्या याद आता वो बीमार पड़े रहते थे तो हमें उधर जाने की इजाजत नहीं थी उनको टीवी हो गई थी बहुत छोटी उम्र उस वक्त तो टीबी का कोई इलाज भी नहीं था मगर अब्बा ने चला लिया उन्हें गाँव भेज दिया अच्छा गाँव खरीद के संदीले में और वहाँ भेज दिया और कहा जंगल में रहो फल खाओ फूल और रूट, खाओ से आए बेहद तंदुरुस्त हो शादी कर दो आपा आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई हैं। आपके साथ सरदार भाई की बीवी भी थी और छोटी छोटी चूंकि बहुत कम लड़कियाँ होती थी कॉलेजेस में उस वक्त तो जब आप इकट्ठी कहीं जाती होंगी तो आपको कोई ए, हिजाब आता था या नहीं ले नहीं जाएंगे तो जोधपुर जाना था हुँ. तो मैंने बुरका ओढ़ा मेरे भाईयों ने बहुत चढ़ाया और जिस वक्त वो एक होता था कि बिस्तर सबके स्टेशन आने वाला है एक घंटा भर पहले सबके बिस्तर बांध दो तो मैंने तकेब के उसमें घुसेड़ के और बुरका भी बंधवा दिया उसमें बैठी रही किसी को क्या हाल लो जब बन गया जब उतरने के लिए बड़ी देर पहले खड़े हो जाते हैं और उसके पर जो बनता है तो एक बंडल बनाओ एक आने में खुली ले जाए ताकि उसमें सबके बिस्तर और सबके जूते वूते सब बंधे हुए होते हैं उसमें बन गया और उसके पर बड़ा सख्त जाल बनाना पड़ता है रस्सी का बड़ा मुश्किल होता है उसको खोलने में घंटे लगते हैं बांधने में भी घंटे लगते हैं तो जब बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा तो मैंने कहा शायद वो इसमें बंद गया और <laughs> <पिती खुँ। laughs> शायद क्या सचमुच बंधा होगा मेरे भाई ने कहा दिया तुझे तो बुर्का ओढ़ना पड़ेगा मैं बकर उड़ी <laughs> मैंने कहा चादर की शर्त नहीं थी चार चाराने शर्त थी चाराने मेले मुझे आपा उन दिनों आजादी का जुनून सफेद छाया हुआ था तो तो तो बहुत बड़े उसके रहनुमा थे एक देवता की हैसियत सी थी उनकी तो गांधी जी से आपकी मुलाकात तो हुई होगी ए में हमें हमारी एक टीचर थी बहुत अच्छी थी उन्होंने कहा हम तुम्हें ले चलेंगे गांधी जी के दर्शन के लिए तो हम गए दस लड़कियां हम गए और ऐसा गला भरा हुआ था ऐसा आप तो लीडर होते हैं बच्चे बैठे रहते हैं हम टीवी और में हम लोगों के आंसू निकल रहे थे तो हमने ऑटोग्राफ जो ली तो उन्होंने देखा उन्होंने कहा मैं दस्तखत नहीं करूंगा मैं सबसे आगे थी मैं दस्तखत नहीं करूंगा आप लोग विदेशी कपड़ा पहने हैं अरे बाप रे फिर क्या करे तो हम पिछड़े तो एक साहब आए वो कह रहे देखो पासी पिंडाल लगा हुआ है उसमें खदर के हितों में साड़ियाँ मिल जाएंगी हम गए और उन्होंने एक छोटा सा पता वर्था पड़ा हुआ क्यों था उसमें जाके हमने वो साड़ियाँ मान दी ब्लाउज पेटीकोट तो वही रहे अपनी साड़ियों को बंडल बना लिए और दिखा दिया डेढ़ डेढ़ रुपए दो, दो रुपए साड़ियां थी हर एक ने खरीद ली फिर जो आई तो फौरन पहचान गए हाँ। अब मैं दस्तखत करूंगा हाँ। तो जब वो दस्तखत कर रहे थे तो मैंने उनका एक हाथ एक उंगली ऐसे ली किताब के, उंगली उनके हाथ से चल हाय हाय। क्या थे। आपने जब जोधपुर जाके उतरी थी तो खादी की साड़ी पहने हुए उतरी थी आपने तो सोचा होगा बड़ी मालाएं पड़ेगी जय जयकार होगी और उल्टा हो गया आ, हाँ ये हुआ खदर पहनना शुरू कर दिया तो बड़े फकर से पहनते थे तो एक दफा जब जो हम जोधपुर उतरे तो हमने देखा कि एक सिपाहियों की कतार खड़ी है और उसके आगे इंस्पेक्टर पुलिस जो खड़े हैं वो हमारे खालू थे उन्होंने देखा तो उन्होंने एकदम और सिपाही को एक मार्च करके चले गए और वो भी उनके पीछे चले गए पता नहीं क्या हुआ हमने कहा ये क्या हुआ हम उतरे हमने इधर उधर देखा तो इस स्टेशन मास्टर वगैरा कुछ लोग खड़े रहे थे वो भी मुड़के चले गए कुछ नहीं हम वहाँ से बाहर निकले हमने कोई हमें रिसीव करने भी नहीं था हमने खबर ही नहीं की थी तो हम टांगे बैठ के वहां पहुंचे वहाँ पहुंचे तो देखा कि बैठे हुए, हुए हुँ। हुँ। लगे अरे हमारी नींदें उड़ी हुई हैं उस जमाने में रियासत में कांग्रेस का असर ना पड़े इसलिए कांग्रेसी लोगों को आ, आ, आने की इजाजत नहीं थी वो वहीं से स्टेशन से फुलेरे तक वहीं से उतार लिए जाते थे मैं ये कैसे कैसे आ आ गई गई मैंने तो तो तो बाद में साड़ी साड़ी थी जब स्टेशन आने लगा था तो खादी खादी वो साड़ी कैसे आ तो आ, आ, आ, खा की पहने बस तो हमने पूछा क्या हुआ वो कहनेट से मैंने कहा गई ये मेरी भांजी है बेवकूफ ये खराब हो गई तबाह हो रही है तो हमने कसम हमने हमने तो खा ली है और कि अब पहनेंगे अच्छा, क्या ख़शी होती थी आकर पहन के के कितना अजीब लगता लगता था था हम बहुत बड़ी के बहुत बड़ी फौज साथ चल रहे हैं वाह वाह अच्छा लगता अच्छा आप जब आप जब अलीगढ़ में पढ़ती थी तो मजाज भी तो उन दिनों वहीं थे हाँ उसकी बहन पढ़ती थी दो बहने पढ़ती थी और बहुत ही सफिया जिसने इससे शादी की थी अख्तर सफिया अख्तर शादी नहीं होती उस वक्त तो उसने एक दिन चुपके से आके कहा कि आपसे मजाज मिलना और मजाज की किताब आ गई थी, आवारा हाँ। हैं, बस उसके ऊपर दीवारी थी लड़कियाँ हाँ। और वहां पे टेनिस कोर्ट के ऊपर रात को बिस्तर बिछा लिए जाते थे गर्मियों में और गायी जाती थी और लड़कियां रोती थी घर ही थे कुछ महबूब होंगे कुछ मंगेतर होंगे वो याद आते थे बहुत ही अच्छा समा बनता था उससे सफिया ने एक दिन कहा कि अगर आप चलें तो हम मजाज आपसे मिलना तो तैयार है हम मिलना चाहता है। तो हमने कहा भाई हम अपने घर का चुट्टी लेके हमारी मानी वहाँ रहती थी मामू की का घर था तो हमने ये कहा कि हम अपने मामू के जा रहे हैं और चले गए सफ़िया के साथ वहाँ मिल रहे मजाज से खूब सुनें उसकी नजमें बड़ा मासूम सा भूला सा करने ही वाली थी एक कहानी छप गई थी जो की कहीं की चुराई हुई थी उसके <laughs> तो बाद लिखना शुरू किया अपर जब आपकी शादी हुई तो आपका बहुत बड़ा नाम था बदनाम बहुत थी है? बदनाम वो तो की वजह से बस उसी से और क्या था उसी ने इतनी शोहरत दिला दी की जब पे मुकदमा चल रहा था तो उन्होंने कहा आप कोई नॉवल लिख रही हैं? मैंने कहा मैंने एक शुरू तो की है और अक्सर मर्द जो हैं, वो औरतों का नाम बड़ी आसानी से हजम नहीं कर पाते हैं तो शाह को आपके लिखने पे या किसी बात पे ऐतराज तो हुआ होगा उसके ऊपर उस मैं अपनी आप बीती से शुरू की है और फिर मैंने बहुत सी लड़कियों को उसमें और बहुत से कैरेक्टर्स को घेर लिया है तो मैंने कहा हाँ मैंने शुरू किए तो उन्होंने कहा कि हमें 2000 में आप हमें पूरी दे दीजिए 1000 हज़ार ये दीजिए इसी वक्त तो उन्होंने लेके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया अब दो उस जमाने में बहुत हुआ करकीन तो नहीं आए उन्होंने नोटों की गड्डी दी चेक कर दिया मैंने नोटों को ला घर में नहीं वो फैलाए हजार के नोट ऐसा कहीं सौदा हुआ है है शाहिद शाहिद को को बड़ा बुरा भी लग रहा है। और क्या, क्या तुमने क्यों, क्यों क्यों क्यों लिए लिए मैंने कहा नहीं शाहिद भाई ने कहा आ, क्यों नहीं। आके कहती मैं कहती बिजनेस करता भारत को कैसे बर्दाश्त करें भारत करे तो आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि शाहिद भाई ने कहा उन्होंने कंपनी बंद कर दी हमने पांच फिल्में बनाई बहुत पैसा था मैं तो अपना पैसा रख लेती थी क्या तो हाँ जिद्दी थी उसमें किशोर छोटा हाँ, सा था, था कितना प्यारा लगता था दुबला पतला छोटा सा था इसके गाने की आवाज आया करती थी तो एक दिन मैं उस आवाज के पीछे गई तो कोई भी नहीं और खामोश आवाज कहा जाता है क्या होता है मसल में गड्ढे खुदे हुए थे पेड़ों के लिए उम्मीद दुबक के बैठ जा दुबला पतला था ऐसे हमने अशोक कुमार के सामने बात की अरे कने वो पगला है मेरा छोटा भाई है अच्छा गाता है ठीक गाता है हमने कहा बड़ी अच्छी आवाज थी बड़ी हॉमटिंग लग रही थी हम गाता गाता गाता है मगर मेरे मेरे सामने भी नहीं गाता। मेरे से भी नहीं गाता। से का, का, ओ, तर -तर ओ, नहीं कहने से हमने हमने हमने कहा कहा इसे उसको पकड़वाया और बड़ा भूला सीधा पक् अच्छा आपके घर में किशन चंद्र मंटोर मजरू सुल्तानपुरी सरदार भाई उसकी किस तरह की बात नहीं है? किसी टॉपिक पर गर्मा गरम टॉपिक पर लड़ाइया होती थी, थी, थी, थी, थी। कोई मुखाफत कर रहा है कोई मुआफ़त कर रहा है कोई मिलाप कर रहा है भाई लड़ो मत, मत करो लो भाई ये खाओ ये पियो बहुत मजे की दावतें होती थीं थी थी। और उसमें मतलब झगड़े हो रहे थे मगर उस झगड़ों में पर्सनल कोई बात नहीं आप जितनी कहानियां आपने लिखी है उनके किरदार हमेशा अपने संग रहते हैं तो क्या कभी आपको हॉट करते हैं वो किरदार नए नए उन्हें धकेल देते हैं मैं तो से, से, मिलती कहां से है? पेसे, घरों में से हर जगह मिलती है हर जगह कहानी है क्या कभी कहानी चल के भी आती है आपके पास हाँ बहुत से लोग दे गए कहानिया बहुत से लोगों से बातें की और चार कैरेक्टर को एक कैरेक्टर में समोदिया तो वो एक मजबूत चीज बन जाती है एक कैरेक्टर पे कहानी नहीं लिखी है नहीं। असली लिखी है जैसे मजाक की लिखी है लिखा है मैंने नहीं। तो वो तो यानी उसमें बोला है वरना कहानी लिखते वक्त उससे मिलते हुए आप करदार जमा करते रहते हैं दिमाग के कोने में अच्छा आपा जो आपके साथ कहानी लिखने वाले लोग आपके दोस्त थे उनमें से आप किसी से बहुत ज्यादा मुतासर हुई सब मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे मंटो से मैं सबसे पहले मिली फिर कृष्ण बेदी आय इनसे मिली इन इनके लेखन में आप किससे सबसे ज्यादा मुतासे मेरी मैंने सबको उनकी जगह रखकर पसंद किया एडमायर किया लेकिन कॉपी किसी को नहीं किया नहीं। मैंने लिखने का ये सीखा कि लिखा कैसे जाता है कैसे कहानी लिखी जाती है इंग्लिश में भी ये पढ़ा था कि हाउ टू मे राइट ए स्टोरी कैसे इंट्रोडक्शन होना चाहिए फिर बॉडी होना चाहिए फिर क्लाइमैक्स होना चाहिए फिर एंड होना चाहिए मैंने उन चीज़ों को भी ध्यान में रखा था फिर इतनी कहानियाँ पढ़ी थी कि इनमें ये चीज़ें हैं इस तरह से लिखना आना चाहिए उस लिखना शुरू कर दिया आप तो विदेशी लेखकों को भी बहुत पढ़ती हैं और पढ़ा तो उनमें से कोई ऐसा लेखक जो आपको बहुत टच किया हो जिसने वर्ना शौक को सब कहते थे बनना को मैंने घोला और पी पीले <laughs> मैं उनके डायलॉग बोला करती थी मैं अपने मेरी का, सी कहानियों में बनना के को मैंने चुरा के रखा है <laughs> मैंने बिल्कुल डूब गई थी बन्ना शाह में तो मेरी तो चिड़ मुकर हो गई थी अलीगढ़ में बन्नर शाह कहती थी <laughs> लड़की आज छिड़ने <ले> के लिए <laughs> तो आप बहुत देशों में घूमी है यूरोप में गई हैं हाँ। अमेरिका गई हैं फिर कई बार इंग्लैंड गई रशिया गई हैं बहुत बार रशिया तो बार चीन भी चीन भी हो आई हैं चीन पहली दफ़े गए तो उनमें से आपको कौन सा मुल्क अच्छा लगा चीन मे, मेरे ख्याल में, में अकल और दानिश में क्योंकि हमारी पुरानी मजहब की किताबों में लिखा है के जाना है तो चीन को चलिए है विजडम का सोर्स किसी जमाने में चीन था तो सबसे पहले हम जब चीन गए हैं तो वहां की इस कदर सफाई थी एक तो गुरबत कहीं नजर नहीं आती थी कोई गरीबी नहीं था कोई लखपति करोड़पति नहीं था नहीं। कोई महलों में नहीं रह रहा था कोई सड़क पे नहीं पड़ा था उस जमाने आपाप आपने बहुत सी फिल्में बनाई, बहुत सी फिल्में लिखी, बहुत से किरदारों के साथ मिलकर बैठती होंगी दोस्तियां होंगी वो तो मैंने नहीं देखा लेकिन जब पर्दे पे आपको जुनून फिल्म में देखा एक दादी नानी की शक्ल में तो इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी बुढ़िया आप लग रही थी कि मुझे लगा कि ज़रूर बुढ़िया का लम्बा चौड़ा मेकअप किया होगा तब आप बुढ़िया लगी हैं और ये भी ख्याल आता रहा कि इन लोगों ने आपको फिल्म में काम करने के लिए कैसे राजी कर ली उनके ऊपर वो हो गया था कि उनको हार्ट अटैक हो गया था जिनको ले रहे थे और इनका इन्होंने कहा कि हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा हमने शूटिंग जो की है तो पहले इनकी की थी ओ उनको हार्ट अटैक हो गया यार तो आप करेंगी एक्टिंग मैंने भाई मुझे एक्टिंग वैक्टिंग नहीं आती मैंने कार्रवाई है लेकिन की नहीं है कभी उनका इसकी आप परवाह मत कीजिए मैंने कहा भाई मैं अपनी बेटियों से पूछ लूँ हमारे बीच यही रिश्ता है कि वो कोई काम करती हैं तो उससे पूछ के मैं करती हूँ तो मैं उससे पूछ लूँ तो मैंने सीमा को फ़ोन किया अपनी बड़ी बेटी को कि भाई ये, शाम ये कह रहा है कहें शाम बनी अरे ज़रूर कीजिए प्लीज़ ममा जरूर कीजिए एक्टिंग जैसा भी रोल आप करिए जरूर तो मैंने कहा भाई बेटी ने तो क्लियर दे लाइन के लिए बस उसी वक्त मुझे हो गया सुबह की तो आपको काफी मजा आया होगा उसमें बहुत प्यारे लोग शशि कितना प्यारा जेनेफर तो मेरी बेटी का रोल कर रही थी तो यकीन मानो कि एक लहजे के लिए वो ये नहीं भूलती है कि भूलती थी कि ये मैं इसकी माँ <laughs> आमिर जानी अम्मी जान कहती थी आपा वैसे कहती थी नहीं मुझे आपा नहीं अच्छा लगता तुम्हारे मुंह से तो मुझे अम्मी जान कहती है जो बड़ा अच्छा लगता है मेरी अपनी भी मामी कहती। लेकिन घर में अपने नाना नानी दादा दादी के घर में चला जाता है बहुत प्यारी औरत ऐसी औरत मैंने देखी ही नहीं आपा जब शशि कपूर जी का जिक्र हो रहा है और जुनून फिल्म का जिक्र हो रहा है तो जरा बता दीजिए पृथ्वीराज कपूर को जो आपने मोहब्बत भरा ख़त लिखा था जब लगे बहुत छोटी थी भाई कोई चौदह बरस की होंगी तो मैंने इन्हें लिखा था कि आप अगर मुझे नौकर अपना बना लें तो मैं आपके यहाँ बर्तन माँजूंगी कपड़े धोंगी चौदह बारह बरस की होंगी और ये लिख के और मैंने खत भेज दिया केयर फिल्म इंडिया एक अखबार निकलता था तो कोई जवाब नहीं आया कुछ नहीं आया फिर यहाँ मुंबई आ गए फिर फिल्मों से ताल्लुक हुआ फिर नीना की एक दिन शूटिंग हो रही थी नीना यानी शाहिदा मौसम की बीवी और पृथ्वीराज के साथ वो तो काम कर रहे थे जो मैं वहाँ गई तो पृथ्वीराज बैठे हुए थे वो मुझे देख के खड़े हो गए मुझे ऐसा लगा कि ये थप्पड़ वारे मेरे इन वो खत्पर लिया लेकिन मैं चुप खड़ी रही उन्होंने मुझे साम के आका रखी है मैं अक्का वक्का कि भाई ये तो पलट गई दुनिया बिल्कुल खैर उनसे बातें बातें की उसके बाद बहुत दिन बाद एक दिन मैं उनसे इंटरव्यू लेने गई थी वो बहुत बीमार थे hmm. तो वहाँ इंटरव्यू लेने गई तो मैंने उनसे उनको ये किस्सा बताया बेहद हंसे बहुत हंसे अरे क्या है कि बात मैंने कहा मैं समझ रही थी आप बेख रह लगाएंगे तू मुझे ऐसी बेवकूफ़ औरत मुझसे ऑटोग्राफ मांगने आई नहीं मैंने कहा मोटोग्राफा वगैरह देने की हद से गुजर चुकी थी तो बहुत ही ग्रेट इंसान बम्बई में आप समंदर के किनारे रहती हैं और समंदर में इतना पानी होता है कि घड़ों पानी भी ले जाइए तो भी वो भरा रहता है आपके साथ बातें करने के बाद भी मुझे यूँ लग रहा है जितनी भी बातें की हैं इससे बहुत ज्यादा समंदर की तरह भरी हुई बातें आपके पास हैं इन बातों से घड़ा भरने मैं फिर कभी आऊँगी आज बस इतना ही मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जी थे